कार्ल बगीचे से बाहर निकलो कैरोलस लस जिसने हर चीज का नामकरण किया लेखन अनिता सैचेज चित्रांकन कैथरीन स्टॉक हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि ब्लो बॉल सुअर की थूथन पीली डेजी डैंडी लायन उसका सही नाम आखिर क्या था युवा कार्ल लेने को निश्चित नहीं पता था और ना ही किसी और को डॉक्टर माली किसान हर कोई पौधों और जानवरों के नामों को लेकर बहस करते थे यदि वैज्ञानिकों में पौधों के नामों के बारे में भी सहमति नहीं होगी तो फिर वे उनके बारे में चर्चा और शोध कैसे करेंगे कार्ल जानता था उसका केवल एक ही समाधान था दुनिया की हर जीवित चीज को एक वैज्ञानिक नाम देना लेकिन वो एक बहुत बड़ा काम था क्या वो उस काम को अंजाम दे पाएगा और अब मुख्य कहानी कहानी से पहले एक कोटेशन कैरोलस लिनियस का यदि आप चीजों का नाम नहीं जानते हैं तो फिर आप उन चीजों के ज्ञान भी खो देते हैं और अब आते हैं कहानी पर कार्ल लेने फिर से बगीचे में था वो बगीचे के बाहर नहीं रह सकता था कार्ल बगीचे से बाहर निकलो कार्ल की मां ने उसे आदेश दिया और अंदर आकर पढ़ाई करो माँ ने सपना देखा था कि किसी दिन कार्ल एक प्रोफेसर वकील या फिर स्वीडन में उनके स्टेन ब्रोल पैरिस के बड़े चर्च में एक अच्छा पादरी बनेगा लेकिन कार्ल स्कूल की पढ़ाई से ऊब गया था इसलिए वो हमेशा चुपचाप दिन भर बगीचे में ही घूमता रहता था यहाँ तक कि जब कार्ल एक छोटा बच्चा था तब भी उसे पौधों से प्यार था उसका जन्म सत्रह की वसंत में हुआ था जब वो रोता था तो माता पिता उसे शांत करने के लिए फूल देते थे जैसे ही उसने चलना सीखा कार्ड अपने पिता के बगीचे में टहलने लगा जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से उसे हरेक पौधे का नाम बताने को कहा और कीड़े कार्ड उन्हें घंटों तक निहारता था धारीदार रोएदार बड़ी बड़ी आंखें और ढेर पैर वाले कीड़े उनके नाम क्या थे कार्ड बगीचे से बाहर निकलो उसकी माँ ने उससे अपनी स्कूली किताबें पढ़ने की विनती की लेकिन कार्ड एक इली यानी कैटरपिलर को हुए देखने में बहुत व्यस्त था। कार्ल को बगीचा बहुत पसंद था लेकिन उसे लंबे घंटों तक स्कूल में ग्रीक और लैटिन की पढ़ाई करना पसंद नहीं था नाराज शिक्षकों ने कार्ल के माता पिता से कहा कि उनके बेटे में चर्च का पादरी बनने के लिए पर्याप्त बुद्धि नहीं थी कार्ल के निराश पिता ने उसे एक मोची के पास ट्रेनिंग दिलवाने पर भी विचार किया लेकिन एक दूसरे शिक्षक ने कार्ल के पौधों के प्रति प्रेम की सराहना की और सुझाव दिया कि वो लड़का डॉक्टर बन सकता था उन दिनों क्योंकि दवाइयाँ पौधों से बनती थीं इसलिए कार्ल अभी भी बगीचे में अपना बहुत समय बिता सकता था कार्ल ने जूते बनाने के बजाय मेडिकल स्कूल जाने का अनुरोध किया अंत में उसके माता पिता अनिच्छा से सहमत हो गए तुम्हें जो करने में मजा आता है तुम उसी में कुछ अच्छा करोगे उसके पिता ने कहा कार्ड के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे पाए कार्ड हमेशा भूखा रहता था वो दिन में एक बार ही भोजन करके खुश रहता था वो अपने घिसे पिटे जूतों को पेड़ की छाल से ढकता था या फिर नंगे पैर चलता था लेकिन उसने पूरी लगन कड़ी मेहनत से अध्ययन किया और जल्द ही उसने लोगों की बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने प्रिय पौधों का उपयोग करना शुरू कर दिया सिर्फ एक परेशानी थी कौन सा पौधा कौन सा था डॉक्टर मालिक किसान हरेक में पौधों के नाम को लेकर बहस होती थी डेंडीलाइन को वो ब्लोबॉल सुअर की थूथन या पीली डेजी के अलग अलग नामों से बुलाते थे और ये इस बात पर निर्भर करता था कि आप किस शहर में रहते थे कुछ पौधों के तीस या चालीस अलग अलग नाम थे डॉक्टर पौधों के लिए लंबे जटिल ग्रीक या लैटिन नामों का इस्तेमाल करते थे लेकिन वे भी एक नाम पर सहमत नहीं थे कार्ल ने कुत्ते के काटने के इलाज के लिए एक सुंदर गुलाबी रंग के गुलाब का इस्तेमाल किया लेकिन क्या वो सही गुलाब था एक डॉक्टर ने उसे रोजा सिल्वेस्ट्रिस इनोडोरा सियो कैनिना बुलाया दूसरे ने उसे रोजा सिल्वेस्ट्रिस अल्बा कम सिल्वेस्टोर फोलियो ग्लैब्रो कहा नामों को लेकर इतनी अव्यवस्था कार्ल रोया भयानक शब्द जाल जानवरों को लेकर भी लोग असमंजस में थे क्या चमगादड़ एक प्रकार का पक्षी था क्या वेल मछली जैसी थी वैज्ञानिकों में उसको लेकर बहसें और लड़ाइयां हुई कार्ल ने चीजों को व्यवस्थित करने का फैसला किया उसने अव्यवस्था को व्यवस्थित करने और हर चीज को एक स्पष्ट और सरल नाम देने की योजना बनाई लेकिन दुनिया में लाखों जीव थे हाथी काई यानी मॉस पत्ता गोभी तितलियां जेबरा कोबरा डेफोडल्स ये एक बहुत बड़ा काम था क्या कार्ड वो काम कर सकता था कार्ड लिन अभी अभी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने वाला एक युवा था लेकिन वह चुनौतियों से डरता नहीं था उसने अपनी आस्तीने ऊपर उठाई और वो काम पर लग गया सबसे पहले उन्होंने सजीव जगत को दो भागों में विभाजित किया वनस्पति जगत और पशु जगत फिर उसने प्रत्येक किंगडम यानी साम्राज्य को समूहों में बांटा जिन्हें उसने वर्ग यानी क्लास बुलाया उसने पौधों को उनके फूलों की संरचना के आधार पर चौबीस वर्गों में विभाजित किया उसने प्रत्येक पौधे को एक लैटिन नाम दिया प्रत्येक नाम के केवल दो भाग होते थे वे बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें याद रखना आसान था कुत्ते के काटने को ठीक करने वाला गुलाब अब रोजा कैनीना बन गया यानी कुत्ता गुलाब कार्ल ने एक के बाद एक पौधों के नाम रखे और उसे नए नामों की कमी कभी महसूस नहीं हुई उसने पौधों के नाम उनकी गंध के आधार पर रखे या उनके रोएदार कांटेदार या चिकने होने के आधार पर अक्सर वो पौधों का नाम अपने पसंदीदा लोगों के नाम पर रखता था उसने अपने पसंदीदा शिक्षक ऑल ऑफ रुडबेक के नाम पर एक खूबसूरत सुनहरे फूल का नाम रुडबेकिया हिरटा रखा कार्ल ने अपने बगीचे में पौधों के नाम रखे उसने जंगलों और खेतों के पौधों के नाम भी रखे उसने और अधिक पौधे खोजने के लिए स्वीडन के उत्तर में स्थित लैपलैंड में हजारों मील की यात्रा की लैपलैंड एक ठंडा सड़कविहीन जंगल था कभी कभी कार्ल अपने कंधों तक बर्फीले पानी में चलता था उसने लिखा छोटे कीड़ों के झुंड मेरे मुंह नाक और आंखों को भर जाते थे अक्सर उसके पास खाने के लिए मछली और बारा के दूध के अलावा कुछ नहीं होता था कार्ल ने पौधों को इकट्ठा करने के लिए कड़क ठंड का सामना किया हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए उसने छोटी छोटी कई काइयों यानी मौस की खोज की ऊँचे पेड़ों पर चढ़कर उसने चीड़ के शंकु यानी कोन इकट्ठे किए उसने ऐसे पौधों की खोज की जिन्हें पहले कभी किसी वैज्ञानिक ने नहीं देखा था काल्ड का पसंदीदा एक गुलाबी जंगली फूल था जिसमें दो फूल और चमकदार सदाबहार पत्तियां थीं। फूलों की गंध कैंडी जैसी मीठी थी बाद में उस जंगली पौधे का नाम काल्ड के नाम पर रखा गया लिनिया बोरेलिस या उत्तर की लिने कार्ल जानवरों के किंगडम यानी साम्राज्य को वर्गीकृत करने से भी नहीं डरा शुतुरमुर्ग, ऊंट जेलीफिश, लेडीबग्स, टोड, के शार्क वे सभी जीवित जीव जो उड़ते थे तैरते थे दौड़ते थे या रेंगते थे कार्ल उन सभी के लिए वैज्ञानिक नाम चुनना चाहता था लेकिन जानवर कई अलग अलग आकृतियों और आकारों में आते थे क्या वो उस काम को कर पाएगा और फिर वो उस काम को कहां से शुरू करे काल ने कहा सच्चाई की पुष्टि प्रत्यक्ष में अवलोकन द्वारा ही की जानी चाहिए इसलिए वो अपनी प्रयोगशाला में जानवरों की रचना और अंदर से बनावट कैसी थी उसका निरीक्षण करता था कार्ल ने चमगादड़ों के मुंह में झांककर उनके दांत देखे उनकी चोंच नहीं थी उसने चमगादड़ों की त्वचा छुई और जाना कि उनके पंख नहीं बल्कि फर था अन्य वैज्ञानिकों ने सोचा कि चमगादड़ पक्षी थे लेकिन कार्ड को वो बात गलत लगी कार्ल उन वैज्ञानिकों से असहमत था जो व्हेल को मछली मानते थे कार्ल ने निर्णय लिया कि व्हेल स्तनधारी थी क्योंकि वह जीवित बच्चों को जन्म देती थी और अपने गलफड़ों से नहीं बल्कि फेफड़ों से हवा में सांस लेती थी उसने चूहों और व्हेल को एक समूह में रखा वो पागलपन जैसा जरूर लगा लेकिन कार्ड को जीवों की आंतरिक संरचना पता थी कार्ल ने पशु जगत को वर्गों में विभाजित किया क्लास क्वाड्रोपीडिया यानी स्तंधारी क्लास एव्स यानी पक्षी क्लास पाइसीज यानी मछली क्लास एम्फीबिया यानी उभयचर और सरीसृप, क्लास इंसेक्टा यानी कीड़े और क्लास वर्मी कीड़े और अन्य विविध अकशे रोकी फिर उसने उनमें एक नया ग्रुप जोड़ा क्लास पैराडॉक्सा उन जानवरों के लिए था जिनके अस्तित्व के बारे में अफवाहें थीं जैसे यूनिकॉर्न या ड्रैगन कार्ल को इस बात का एहसास था कि वे वास्तविक नहीं हो सकते थे लेकिन यदि वे पाए जाते तो कार्ल ने उनके लिए भी एक जगह बनाई थी जैसा कि उसने पौधों के साथ किया था। कार्ल ने प्रत्येक जानवर को भी दो नाम दिए उसने मधुमक्खियों का नाम एपिस यानी मधुमक्खी मेलिफेरा यानी शहद देने वाली रखा उसने कुत्तों का नाम कैनिस यानी कुत्ता फेमिलेरिस यानी परिचित रखा काल को पता था कि मनुष्य भी जानवर ही थे उसने मनुष्य को होमो यानी मानव सेपियंस यानी बुद्धिमान कहा क्या कार्ल का, का काम खत्म हुआ अभी तक नहीं कार्ल को बचपन से ही कीड़ों से प्यार था लेकिन जब क्लास इंसेक्टा के आयोजन की बात आई तो उसके सामने एक बहुत बड़ा काम था चीटियां पतंगे एडिफस झींग ततया और ब्रिंग यानी बीटल क्या उस काम को, को कोई कर पाएगा काल्ड ने यह पता लगाने के लिए हजारों कीड़ों का अध्ययन किया कि किस चीज ने उन्हें एक जैसा बनाया और किस चीज ने उन्हें अलग बनाया था उसने कीट वर्ग को समूहों में विभाजित किया जिन्हें उसने ऑर्डर कहा चमकीले रंगीन शल्कों से ढके पंखों वाले सभी कीड़ों को लेपिडोपटेरा क्रम में रखा तितलियां और पतंगे कठोर आगे के पंखों वाले कीड़ों को उसने कोलोप्टेरा क्रम में रखा भ्रिंग यानी बीटल उसने चीटियों मधुमक्खियों और ततया को देखा उनकी संकीर्ण कमर और तेज डंक को और फिर उसने उन सभी को एक साथ रखा हाई मनोप्टेरा के ऑर्डर में कार्ल ने प्रत्येक ऑर्डर को परिवारों यानी फैमिलीज में विभाजित किया फिर उसने प्रत्येक परिवार को अन्य छोटे समूहों में विभाजित किया प्रत्येक समूह को एक जीनस कहा जाता था और प्रत्येक जीनस प्रजातियों से बना होता था कार्ल ने उत्सुकता से अपने नए विचारों के बारे में किताबें लिखीं लेकिन जब दूसरे वैज्ञानिकों ने उसे पढ़ा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया तमाम प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्रियों और प्राणी शास्त्रियों ने अपना जीवन ऐसे बड़े बड़े नामों का आविष्कार करने में बिताया था जैसे हाइपो बी एच टी जब एक युवा वैज्ञानिक ने उनका काम बंद कर दिया तो वे बहुत गुस्सा हुए और लगभग सभी इस बात से सहमत और एकमत थे कि कार्ल ने एक बहुत बड़ी भूल की थी उसने इंसानों का नाम ऐसे रखा था मानव मानव कोई दूसरा जानवर हो इससे भी बदतर उसने मनुष्य को सुअरों और गोरिल्लों, बिल्लियों और जैसे बियों के साथ रखा था जोहान नामक वनस्पति शास्त्री ने कार्ल के काम को घृणित बताया पोप ने कार्ल की पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया और आदेश दिया कि उन्हें जला दिया जाए कार्ल अपना आपा खो बैठा बेवकूफ और मूर्ख उसने सेजसबेक को बुलाया पत्रों द्वारा अपमान का आदान प्रदान करते हुए दोनों व्यक्तियों में कटुतापूर्वक लड़ाई हुई लेकिन कार्ल के पास आखिरी शब्द था उसने एक रोएदार बुरी गंध वाली खरपत का नाम सिजसबेक के नाम पर सिजसबेकिया रखा अंततः कार्ल को इस बात का एहसास हुआ कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा उसने लिखा विवादों में बर्बाद करने के लिए समय बहुत मूल्यवान है इसलिए वो सिर्फ जीवों और पौधों को नाम देता रहा कार्ल एक शिक्षक भी था उसे याद था कि उसकी स्कूल की कक्षा कितनी उबाऊ थी इसलिए उसने हजारों पौधों छात्रों को भी लेकर गया जिन्हें उसके साथ सुबह से रात तक चलना पड़ता था कार्ड और उसके छात्र बैनर लेकर और संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए मार्च करते थे जब भी किसी को कोई असामान्य पौधा मिलता तब जल्दी से से जाता और और अपने हाथों और घुटनों के बल बैठकर उसकी जांच करता था। था यदि पौधा कोई दुर्लभ नमूना होता, तो वह छात्रों से बिगुल बजाने को कहता था। जैसे जैसे काल के छात्र बड़े हुए उनमें से कई ने प्रकृति का अध्ययन करने के लिए दूर दराज के स्थानों की यात्रा की उन्होंने अरब भारत रूस चीन ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका जापान समेत दुनिया भर की यात्रा की और वे जहां भी गए उन्होंने लोगों को काल्ड के विचारों के बारे में सिखाया उन्होंने अपने प्रिय शिक्षक को उन सभी नए पौधों और प्राणियों के बारे में लिखा जिन्हें उन्होंने देखा या खोजा था उससे काल्ड को इतना एहसास जरूर हुआ कि वो अपना बड़ा काम पूरा करने से अभी बहुत दूर था काल्ड के छात्रों ने उसे उष्ण कटिबंधीय द्वीपों आर्टिक पर्वत चोटियों रेगिस्तानों से नमूने भेजे उसके अध्ययन कक्ष की मेजों और अलमारियों में दर्जनों सैकड़ों हजारों नमूने फैले पड़े थे कनाडा से शहतूत चीन से रेशम कीट भारत से समुद्री सीपियां, मिस्र से जल लिली उसके पास जीवित जानवर भी थे उत्तरी अमेरिका का एक रेकून और दक्षिण अमेरिका का एक तोता क्या वो उन सभी को नाम दे सकता था हाँ काल ने पौधों और जानवरों की बारह से अधिक प्रजातियों को वर्गीकृत और नाम दिया अब दुनिया भर के वैज्ञानिक चाहे वे अंग्रेजी या स्वीडिश रूसी या चीनी भाषा बोलते हों, प्रत्येक जीवित चीज के लिए एक ही अद्वितीय नाम का उपयोग करके एक दूसरे के साथ चर्चा और संवाद कर सकते थे कार्ल ने वो महान काम अंजाम दिया उसने विज्ञान की एक नई भाषा गढ़ी और लोगों के दुनिया को देखने के तरीके को बदल दिया था फिर डॉक्टर किसान माली सभी लोगों ने कार्ल की स्पष्ट और सरल प्रणाली का उपयोग करना शुरू कर दिया कार्ड की प्रसिद्धि फैली और फिर उन पर पुरस्कारों और पदकों की वर्षा होने लगी राजा और रानिया उत्सुकता से उनकी पुस्तकें पढ़ने लगे सत्रह में कार्ड लेने को स्वीडन के राजा ने नाइट की उपाधि दी राजा एडॉल फ्रेडरिक ने उन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार की उपाधि से सम्मानित किया इस महान सम्मान को पाने वाले वे पहले वैज्ञानिक थे फिर कार्ल ने खुद को एक अधिक महत्वपूर्ण लगने वाला लैटिन नाम भी दिया कैरोलस लिनियस उन्होंने अपनी कुलीनता के प्रतीक के रूप में हथियारों का एक कोट भी डिजाइन किया अधिकांश लोग अपने हथियार कोट को सजाने के लिए शेर या ड्रैगन जैसे डरावने जानवरों को चुनते थे लेकिन कार्ल ने लैपलैंड के मीठी महक वाले ट्विन फ्लावर लिनिया बोरेलिस फूल को चुना एक अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति बनने के बाद भी कार्ल बगीचे में काम करते रहे उन्होंने दुनिया भर से लाई हजारों प्रजातियां लगाई केले के पेड़ जंगली ट्यूलिप पानी की लीली कोको की झाड़ियां लोरेल के पेड़ और उनके प्यारे जुड़वा फूल औषधि के लिए पौधे भोजन के लिए पौधे सीखने के लिए पौधे आनंद के लिए पौधे बंदर तोते और मोर उनके बगीचे में घूमते थे काल्ड ने कहा मैं अपने पौधों और जानवरों के बीच एक राजा की तुलना में अधिक खुश रहता हूँ कार्ल कभी भी अपने बगीचे से बाहर नहीं गए प्रसिद्धि और सफलता हासिल करने के बाद भी कार्ल ने अपने काम को करना बंद नहीं किया वह अपने लंबे जीवन भर प्रकृति का शोध और अध्ययन करते रहे कार्ल युवा प्रकृतिवादियों के मन में एक चिंगारी जलाने को उत्सुक थे और वो अक्सर अपने छात्रों को मुफ्त में पढ़ाते थे काल लगातार नए बगीचे बनाते गए यदि कोई पेड़ मर जाए उन्होंने कहा तो उसके स्थान पर दूसरा पौधा लगाओ अपने जीवन के अंत में काल को अपने प्यारे पौधों की देखभाल के लिए नीचे उतरकर बगीचे में घूमना मुश्किल हो गया था इसलिए उन्होंने अपने शयन कक्ष में ही एक बगीचा बनाया उन्होंने वनस्पति विज्ञान की पुस्तकों से पौधों के चित्र काटे और अपने कमरे की दीवारों को फूलों के बड़े बड़े हाथ से रंगे चित्रों से ढका जब काल्ड की मृत्यु हुई तो पूरे स्वीडन ने उसका शौक बनाया मशाल जलाकर अपने महान प्रकृतिवादी को अंतिम विदाई देने के लिए भारी भीड़ सड़कों पर उतरी आज भी दुनिया भर के प्रकृति प्रेमी 23 मई काल्ड के जन्म दिवस को लिनियस दिवस के रूप में मनाते हैं वैज्ञानिक हर साल नए पौधों और जानवरों की खोज करते हैं वे नए नाम सोचते समय काल के विचारों का उपयोग करते हैं और जैसा कि काल्ड अच्छी तरह जानते थे लाखों प्रजातियां अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही थीं। कार्ल का बड़ा काम कभी भी खत्म नहीं होगा नामों के बारे में एक नोट ये हास्यास्पद है कि जो व्यक्ति सटीक नामकरण के लिए मशहूर हुआ उस कार्ल के अपने खुद कई नाम थे उसने अपने परिवार की भूमि पर खड़े एक प्राचीन लिंडन पेड़ के बाद अपना उप लेने चुना इसलिए कार्ड ने कार्ड लेने के रूप में अपना जीवन शुरू किया नाइट की उपाधि प्राप्त करने के बाद कार्ल ने अपना नया महान पद दिखाने के लिए वॉन लिने नाम का इस्तेमाल किया जिस तरह उन्होंने पौधों और जानवरों के लिए लैटिन नामों का इस्तेमाल किया, उसी तरह वो अक्सर अपने नाम के लैटिन संस्करण का इस्तेमाल भी करते थे और आज कार्ल को इतिहास में कैरोलस लिनियस के नाम से जाना जाता है अब कुछ बातें वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में कार्ल ने कई वर्षो की मेहनत के बाद वर्गीकरण की अपनी प्रणाली विकसित की उन्होंने द्विपद यानी दो शब्द नामकरण पर मोहर लगाने से पहले कई अलग अलग नामकरण प्रणालियों के साथ प्रयोग किया वैज्ञानिक आज भी लिनस की प्रणाली के मूल तत्वों का उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए रोएदार भोंकने वाले चिल्लाने वाले जानवर को हम कॉयोट कहते हैं इसे इस तरह वर्गीकृत किया जाएगा किंगडम एनिमेलिया यानी पशु फाइलम कॉर्डेटा कॉर्डेट रीढ़ की हड्डी होती है क्लास मैम्स यानी स्तनपाई ऑर्डर कार्निवोरा यानी मांसाहारी फैमिली कैनिडे यानी कुत्ते जीनस कैनिस यानी कुत्ता स्पीशीज यानी प्रजाति लेटरस यानी भोंकना क्योट का वैज्ञानिक नाम कैनिस लेट्रांस है वैज्ञानिक नाम हमेशा इटैलिक में लिखे जाते हैं जीनस को हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाता है लेकिन दूसरा नाम जिसे विशिष्ट विशेषण कहा जाता है हमेशा साधारण छोटे अक्षरों में लिखा जाता है यदि नाम के बाद एल होता तो उसका मतलब था कि वो नाम मूल रूप से स्वयं लिनियस ने रखा था अब कुछ बातें अनेक परिवर्तनों के बारे में विज्ञान हमेशा विकसित होता रहता है समय के साथ वैज्ञानिकों ने लिनियन प्रणाली में कई बदलाव किए हैं उदाहरण के लिए अब फंजाई और बैक्टीरिया के लिए अतिरिक्त किंगडम यानी साम्राज्य है किंगडम को फाइला नामक समूहों में विभाजित किया गया है अब स्तनधारियों के क्लास को क्वाड्रोपीडिया के बजाय मेमेलिया कहा जाता है और कार्ल द्वारा उपयोग किए जाने वाले पौधों और जानवरों की तुलना में अब बहुत अधिक क्लास यानी वर्ग हैं उन्होंने सरिशृपों को उभयचरों के साथ मिला दिया था लेकिन अब वे अलग अलग समूहों में हैं काल्ड की तरह ही वैज्ञानिक इस बात पर बहस करते हैं कि समूह कैसे बनाया जाना चाहिए काल्ड की तरह ही वे जीवों की संरचना का अध्ययन करते हैं चाहे वो फूल हो मछली हो पक्षी हो या एमीबा हो ये देखने के लिए कि वो अंदर से कैसे व्यवस्थित है कार्ल ने अपने समय में एक आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग किया था लेकिन आज वैज्ञानिक डीएनए का विश्लेषण करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंप्यूटर का उपयोग करते हैं उन्होंने पाया है कि कुछ चीजें जो एक जैसी दिखती है जरूरी नहीं की वे एक दूसरे से संबंधित हो भविष्य में वर्गीकरण के विज्ञान में और भी अधिक बदलाव आएंगे कार्ल ने हजारों पौधों और जानवरों को इकट्ठा किया और उनकी पहचान की उनका विशाल संग्रह अब लंदन में लिनियन सोसाइटी के स्वामित्व में है और कार्ल का बगीचा अभी भी स्वीडन के हैमरबी में उनके घर के बाहर फलफूल रहा है जहां मुरझाए फूलों की तस्वीरें अभी भी उनके शयन कक्ष की दीवारों को सजाती हैं अब कुछ बातें आश्चर्य की खोज के बारे में कार्ल को हमेशा प्राकृतिक दुनिया में सुंदरता और उत्साह दिखाई दिया अपनी वृद्धावस्था में भी वो बिस्तर से उछलकर किसी नए पौधे या पक्षी को देखने के लिए अपनी नाइट शर्ट और नाइट कैप में ही बगीचे में भागते थे प्रकृति कभी पाउडर लगाने और बिक पहनने का इंतजार नहीं करती है वो अपने युवा छात्रों से कहते थे छात्रों को काल के साथ बने रहने के लिए तेजी से आगे बढ़ना पड़ता था काल ने प्रकृति की हर चीज में आश्चर्य पाया राजसी वेल चमकदार भ्रिंग या छोटा गुलाबी जंगली फूल चारों ओर देखो तुम्हें आश्चर्य करने के लिए क्या दिखता है समय रेखा 1707 कार्ल सात का जन्म 13 मई को दक्षिणी स्वीडन के छोटे से शहर रशूल्ट में हुआ उनका परिवार दो साल बाद स्ट्रेन ब्रोहल्ड चला गया सत्रह कार्ल चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए लुंट विश्वविद्यालय गए 1729 22 साल की उम्र में कार्ल ने दुनिया के सभी पौधों जानवरों और खनिजों को वर्गीकृत करने का काम शुरू किया 1732 कार्ल ने हजारों मील की यात्रा की और लैपलैंड के स्थानीय लोगों सामी के साथ रहते हुए पौधों को इकट्ठा करने में महीनों बिताए। 1735 कार्ल की पुस्तक सिस्टेमा यानी नेचर सिस्टम्स का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ इस पुस्तक ने प्रकृति के तीन किंगडम्स पौधे जानवर और खनिज को वर्गीकृत करने की उनकी प्रणाली की शुरुआत की सत्रह कार्ल ने सारा लिसा से शादी की उनके साथ बच्चे हुए लेकिन दो बचपन में ही चल बसे उनका बेटा कार्ल जूनियर एक प्रकृतिवादी बना लेकिन कार्ल की बेटियों को बहुत कम स्कूली शिक्षा मिली। तिरपन कार्ल की पुस्तक स्पीशीज प्लांटारम यानी पौधों की प्रजाति प्रकाशित हुई जिसमें हजारों पौधों की प्रजातियों और उनके वर्गीकरण की सूची थी इस पुस्तक को आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण का आधार माना जाता है सत्रह स्वीडन के राजा एडोल फ्रेडरिक द्वारा कार्ल को नाइट की उपाधि दी गई 1778 सौ कार्ल की मृत्यु हुई और उन्हें स्वीडन के उपसाला कैथेड्रल में दफनाया गया 1788 सौ कार्ल के संग्रह और कागजात लंदन में लिनियन सोसाइटी का आधार बने जो प्राकृतिक इतिहास के अध्ययन के लिए एक समर्पित संगठन है आज भी दुनिया भर के प्रकृति प्रेमी तेईस मई ल के जन्मदिवस को लिनियस दिवस के रूप में मनाते हैं